संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व शक्तिशाली शत्रु के सामने नम्र होने और मूर्ख की बातों को अनसुनी करने का उपदेश तथा राजा और राज सेवकों के गुणों का वर्णन युशिष्ठ ने पूछा भरत राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है विष्णु जी ने कहा इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय की बात है सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा नदियों मैं देखता हूं जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़ मूल और डालियों सहित उखाड़ कर तुम अपने प्रवाह में बाहर आती हो किन्तु उनमें वेद का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता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 यह सुनकर गंगा जी ने युक्त युक्त अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही नाथ वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है किंतु वेत नदी के वेग को देखकर झुक जाता है यह जा समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है सदा हमारे अधीन रहता है अकड़ खड़ा नहीं होता अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर जहां नहीं आना पड़ता जो पौधे जो पौधे पौधे है सिर उठाते हैं उनका कभी तिरस्कार नहीं होता भी कहते हैं युधिष्ठिर इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुका कर नहीं सह लेता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार असार, बल और पराक्रम को को जानकर उसके अनुसार करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु बल में अपने से बहुत बढ़ा हुआ समझे तो विद्वान पुरुष को वेद की तरह नम्र हो जाना चाहिए यही बुद्धिमानी का लक्षण है युधिष्ठिर ने पूछा भारत यदि कुछ कोई धृष्ट मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करे तो विद्वान को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ने कहा बेटा, जो निंदा करने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करता वह उसके पुण्य को ले लेता और अपने पाप धो डालता है इसलिए कटु वचन बोलने वाले को आतुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए वह मूर्ख तो पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि मैंने अमुक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाश से गड़ गया उसका मुंह सूख गया और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है इस प्रकार निंदनी कर्म का उल्लेख करके वह प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है। ऐसे पुरुष की यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे विद्वान को वह सबसे लेना चाहिए जैसे जंगल में कौवा व्यर्थ ही काय काय किया करता है उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्टाओं से अपनी असलियत में संदेह पैदा करता है संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है ऐसे मनुष्य से बात ही नहीं करनी चाहिए जो सामने गुण गाता और परोक्ष में निंदा करता है वह तो कुत्ते के समान है उसके एहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो चुके हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे पापी का तुरंत त्याग कर दे। देष्ठ ने कहा दादाजी अब मैं यह प्रार्थना करता हूं राज्य का हित हो जो वर्तमान तथा तो भविष्य में कल्याण और अभ्युदय करने वाला हो तथा तो जिसने राष्ट्र की उन्नति हो वह उपाय मुझे बताइए क्योंकि आप तथा तो महाबुद्धिमान विदुर्जी ही हमारे वंश के हित में लगे रहकर सदा राजधर्म का उपदेश देते रहते हैं राजा अकेला ही सारे राज्य की रक्षा नहीं कर सकता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 उसी राजा को राज्य का सुख मिलता है जो कुलीन हो, जिन्हें धन का लोभ दिखाकर शत्रु ना सके, जो राजा के साथ रहते और उन्हें अच्छी बुद्धि देते हों जो अच्छे स्वभाव के हों और भविष्य का प्रबंध करने वाले समय को जानने वाले तथा बीती हुई बात के लिए शोक न करने वाले हों ऐसे मंत्री जिस राजा के पास रहते हो वही राज्य का फल भोगता है जिस राजा के सहायक उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हो उसकी आर्थिक उन्नति की चिंता में लगे रहने वाले और सत्यवादी हो वही राज्य का फल भोगता है जिसका देश दुखी न हो, जो स्वयं विचार का होकर सदा सन्मार्ग पर चलने वाला हो वही राजा राज्य का भागी होता है विश्वास पात्र संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले खजानशियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो वही राजा उत्तम है यदि न सकने वाले संग्रही सुपात्र एवं निर्लोभ अन्नादि भंडार की रक्षा में नियुक्त हो तो उसकी विशेष उन्नति होती है जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल देने वाले शख मुनि के बनाए हुए न्याय का पालन देखा जाता हो वही राजा अपने धर्म का फल पाता है जो अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटाता है और अवसर के अनुसार राजनीति के संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वैधिभाव तथा समाश्रय नामक छह गुणों का उपयोग करता है उसी को धर्म का फल मिलता है बुद्धिमान राजा को चाहिए कि पहले अपने सेवकों की सच्चाई शुद्धता सरलता स्वभाव शास्त्रीय ज्ञान सदाचार कुलीनता जितेन्द्रियता दया बल पराक्रम प्रभाव विनय तथा क्षमा आदि गुणों की जानकारी प्राप्त करे फिर जो जिस कार्य के योग्य जान पड़े उन्हें उसी काम पर लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दे बिना जांचे बूझे किसी को मंत्री न बनावे क्योंकि निचक के मनुष्य का सहवास हो जाने पर राजा को न सुख मिलता है न उसकी उन्नति होती है यदि राजा अपराध न होने पर भी किसी कुलीन पुरुष का तिरस्कार कर दे तो वह अपनी कुलीनता के ही कारण राजा का अनिष्ट करने का विचार नहीं करता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 निर्लोक जितना मिल जाए उतने ही में संतुष्ट रहने वाला अपने स्वामी तथा मित्रों की उन्नति चाहने वाला देशकाल का ज्ञान रखने वाला वस्तुओं का संग्रह करने वाला सदा मन को वश में रखने वाला हितैसी आलस्य से रहित संधि और विग्रह का अवसर जानने वाला नगर और देश के लोगों का प्रेम भाजन खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण की कला में कुशल अपनी सेना का साह बढ़ाने में प्रवीण चेष्टा और शक्ल देखकर मनुष्य के मन का भाव समझने वाला अहंकार रहित, बलवान, उचित काम करने वाला शुद्ध राजनीति में चतुर, गुणवान जड़ता से रहित, दूर तक विख्यात, अच्छे स्वभाव वाला मीठे वचन बोलने वाला धीर सुर्वी तथा देश काल के अनुसार काम करने वाला हो जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को मंत्री बनाता और कभी उसका अनादर नहीं करता है उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों ओर फैल जाता है राजा को भी उपर्युक्त गुणों से विभूषित होना चाहिए साथ ही उसमें धर्म और आदि गुण भी प्रजापाल राजा धीर क्षमावान पवित्र मनुष्य और समय को पहचानने वाला बणों की सेवा करने वाला शास्त्र का ज्ञाता बुद्धिमान स्मरण शक्ति से संपन्न न्याय के अनुसार कार्य करने वाला जितेंद्रिय बोलने वाला शत्रु को भी क्षमा करने वाला श्रद्धालु और दुख दुखियों को हाथ का सहारा देने वाला हो वह वा अहंकार न करे कर्तव्य पारायण बने अपने भक्तों पर प्रेम रखे अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे जड़ता को त्याग दे सदा प्रसन्न मुख बना रहे सेवकों का सर्वदा ख्याल रखे क्रोध न करे हृदय को उदार बनावे राज दंड का कभी त्याग न करे किंतु इसका न्याय के अनुसार उपयोग करे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 और उस काम को संभालने की योग्यता हो जो भृत्यों को उनकी योग्यता के अनुकूल काम सौंपता है वह राजा राज्य से फायदा उठाता है इसलिए मूर्ख क्षुद्र बुद्धिहीन अजितेंद्रीय तथा नीच कुल के मनुष्यों को राज्य के काम में नहीं लगाना चाहिए जो सज्जन कुलीन सूर ज्ञानी किसी की निंदा न करने वाले उत्तम पवित्र तथा कार्य दक्ष हो वे ही लोग राजा के पार्श्वर्ती मंत्री होने चाहिए ऐसे सहायकों को पाकर सारी पृथ्वी जीती जा सकती है जो आज्ञा पाते ही चलाए हुए तरीके समान शीघ्र जाकर के काम में लग जाते हैं और सदा रखते हैं उन सेवकों को बराबर सांत्वना देते रहना चाहिए राजा को यत्नपूर्वक अपने खजाने की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वही राज्य की जड़ है उसी से राजा का अभ्युदय होता है युद्ध भंडार घरों को भी अच्छे अच्छे अनाजों से भरे रखो